भारतीय दर्शन न्याय दर्शन दूसरा विरुद्ध जो हेतु साध्य के विपरीत वस्तु को सिद्ध करे वह विरुद्ध नाम का हेतुभाष है जैसे प्रतिज्ञा शब्द नित्य है हेतु क्योंकि वह उत्पन्न होता है उक्त अनुमान में उत्पन्न होना हेतु है और नित्य होना साध्य है यह उत्पन्न होना हेतु नित्य रूपी साध्य का साधक नहीं हो सकता है क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है इसलिए यह हेतु नित्य रूपी साध्य के विपरीत अनित्य को सिद्ध करता है इसलिए यह विरुद्ध नाम का हेतु हेतुआभास कहा जाता है इसी प्रकार प्रतिज्ञा देवदत्त चलने वाला है हेतु क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान को कभी नहीं जाता यह एक स्थान से दूसरे स्थान को कभी नहीं जाता हेतु है यह हेतु चलने वाला रूपी साध्य के विपरीत साध्य न चलने वाला का हेतु होता है इस प्रकार इस अनुमान का हेतु उक्त साध्य के विपरीत साध्य का साधक होने के कारण विरुद्ध नाम का हेतु हेतुआभास कहा जाता है तीसरा अनिकांत अनैकान्तिक इसका दूसरा नाम सब्य विचार है यह तीन प्रकार का होता है और साधारण अनैकांतिक जो हेतु पक्ष सपक्ष तथा विपक्ष इन तीनों में रहे वह साधारण अनैकांतिक नाम का हेतुआभास कहा जाता है जैसे प्रतिज्ञा शब्द नित्य है हेतु क्योंकि वह प्रमेय प्रमा का विषय है यहाँ प्रमेय होगा हेतु शब्द रूपी पक्ष में है आकाश रूपी सपक्ष में है तथा घट पट आदि अनित्य द्रव्य रूपी विपक्ष में भी है इस प्रकार यह हेतु साधारण अनैक का अनैकांतिक नाम का हेतुभाष है अच्छे हेतु विपक्ष में नहीं रहते आ असाधारण अनैकांतिक जो हेतु केवल पक्ष में रहे और सपक्ष तथा विपक्ष में न रहे वह हेतु असाधारण अनैकांतिक नाम का हेतुवाभाष है जैसे प्रतिज्ञा पृथ्वी नित्य है हेतु क्योंकि वह गंध रखने वाली है यहाँ गंध रखने वाली होना हेतु है और नित्य होना साध्य है यह हेतु केवल पृथ्वी रूपी पक्ष में है नित्य रूपी आकाश आदि सपक्ष में तथा जल रूपी अनित्य द्रव्य को विपक्ष है उनमें नहीं रहता इसलिए वह असाधारण अनेकांतिक नाम का हेत्वाभाष है ई अनुपसंहारी जिस हेतु में न तो अन्वय दृष्टान्त हो और न व्यतिरेक दृष्टांत हो वह अनुपसंहारी नाम का हेतुआभास है जैसे प्रतिज्ञा सभी अनित्य है हेतु क्योंकि वे प्रमेय हैं, इस अनुमान में प्रमेय होना हेतु है यह न तो अनुय दृष्टांत है और न व्यतिरेक दृष्टांत, क्योंकि सभी पक्ष में समृद्ध है दृष्टांत तो पक्ष से अलग रहने वाला होता है